पत्रावली एक सौ चौरानवे श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखित अमेरिका एक जुलाई अठारह सौ पंचानवे प्रिय आला सिंघा तुम्हारी भेजी हुई मिशनरियों की पुस्तक के साथ रामनार के राजा साहब का फोटो मुझे मिला राजा साहब तथा मैसूर के दीवान साहब इन दोनों को ही मैंने पत्र लिखा है रमाबाई के दल के लोगों के साथ डॉक्टर जें के वाद विवाद से यह स्पष्ट है कि मिशनरियों की उक्त पुस्तक बहुत दिन पहले ही यहाँ आ पहुँची है उस पुस्तक में एक बात असत्य है मैंने इस देश में किसी बड़े होटल में कभी भोजन नहीं किया है साथ ही मैं होटल में रहा भी बहुत ही कम हूँ क्योंकि बार्टी मोर के छोटे होटल वाले अज्ञ हैं निग्रो समझकर किसी काले आदमी को वे स्थान नहीं देते इसलिए डॉक्टर ब्रूमन को जिनका कि मैं अतिथि था मुझे वहाँ के एक बड़े होटल में ले जाने को बाध्य होना पड़ा था क्योंकि इन लोगों को निग्रो तथा विदेशियों का भेद मालूम है आला सिंगा मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम लोगों को स्वयं अपनी रक्षा करनी है दूधमुहे बच्चों की तरह तुम क्यों आचरण कर रहे हो यदि कोई तुम्हारे धर्म पर आक्रमण करता है तुम उससे क्यों नहीं अपने धर्म समर्थन द्वारा बचाव करते जहाँ तक मेरा प्रश्न है तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ पर शत्रुओं की अपेक्षा मेरे मित्रों की संख्या कहीं अधिक है यहाँ के निवासियों में ईसाइयों की संख्या एक तिहाई है और शिक्षित व्यक्तियों में से मात्र थोड़े व्यक्ति मिशनरियों की परवाह करते हैं दूसरी तरफ बात और है कि मिशनरी लोग जिस विषय पर जिस विषय का विरोध करते हैं मिशनरियों के विरुद्ध होने की बात से शिक्षित लोग इसे पसंद करते हैं मिशनरियों का प्रभाव अब यहाँ काफ़ी घट चुका है तथा दिनों दिन और भी घटता जा रहा है हिंदू धर्म पर उनके आक्रमण यदि तुम्हें चोट पहुँचाते हैं तो चिड़चिड़े बच्चों की तरह क्यों तुम मेरे पास अपना रोना रोते हो क्या तुम उसका जवाब नहीं दे सकते तथा उसके धर्म के दोषों को नहीं दिखला सकते कायरता तो कोई धर्म नहीं है यहाँ पहले से ही मेरे अनुगामी हैं आगामी वर्ष उनका संगठन कार्य संचालन के आधार पर करूंगा और मेरे भारत चले जाने पर भी यहाँ मेरे ऐसे अनेक मित्र रहेंगे जो कि यहाँ पर मेरे सहायक होंगे तथा भारत में भी मेरी सहायता करते रहेंगे अतः तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है किंतु जब तक तुम लोग मिशनरियों द्वारा किए गए आक्रमण का कोई प्रतिकार न कर केवल मात्र चिल्लाते तथा कूदते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे कृत्यों को देख हंसता रहूँगा ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोग तो मानो बच्चों के हाथ के खिलौने हो हाँ खिलौने हो स्वामीजी जी मिशनरी लोग हमें काट रहे हैं उफ बड़ी जलन है क्या करना चाहिए स्वामीजी आखिर बूढ़े बच्चों के लिए कर ही क्या सकते हैं बस मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ जाकर मुझे तुम लोगों को मनुष्य बनाना होगा मैं यह जानता हूँ कि भारत में केवल मात्र नपुंसक तथा नारियों का निवास है इससे उद्विग्न होने की कोई बात नहीं है भारत में कार्य करने के लिए मुझे साधन जुटाने की भी व्यवस्था करनी होगी दुर्बल मस्तिष्क तथा अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। तुम लोगों को घबराना नहीं चाहिए जितना संभव हो कार्य करते रहो चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो मुझे अकेला ही आद्योपात सब कुछ करना है कलकत्ते के लोग इतने संकुचित मनोवृत्ति के हैं और तुम मद्रासी लोग इतने डरपोक हो कि कुत्ते की आवाज़ से भी चौंक उठते हो कायर लोग इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते मेरे लिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए प्रभु मेरे साथ है तुम लोग केवल मात्र अपनी ही रक्षा करते रहो और मुझे यह दिखलाओ कि तुम इस कार्य को कर सकते हो तभी मुझे संतोष होगा कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है इस विषय को लेकर तुम तु, मुझे तंग न करो किसी मूर्ख की मेरी समालोचना सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है तुम बच्चे हो तुम्हें क्या पता है कि असीम धैर्य महान साहस तथा कठोर प्रयत्न से ही उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हुआ करती है केड़ी के अंतरात्मा जिस प्रकार समय समय पर पलटा खाने में अभ्यस्त है मुझे शंका है कि उसके फल फलस्वरूप उसके भावों का भी परिवर्तन हो रहा है जरा बाहर निकल कर, वह कलम क्यों नहीं पकड़ता स्वामी जी स्वामी जी की रट न लगाकर क्या मद्रासी लोग उन दुष्टों के विरुद्ध संग्राम की घोटना नहीं कर सकते जिससे कि उन्हें दयाप्रार्थी बनकर त्राहि त्राही की आवाज लगानी पड़े तुम्हें तो डर किस बात का है केवल साहसी व्यक्ति ही महान कार्यों को कर सकते हैं कायर व्यक्ति नहीं अविश्वासियों सदा के लिए यह जान रखना कि प्रभु मेरा हाथ पकड़े हुए हैं जब तक मैं पवित्रता उसका दास बना रहूँगा तब तक कोई भी मेरा बाल बाका न कर सकेगा तुम लोग जल्दी ही पत्रिका प्रकाशित कर डालो जैसे भी हो मैं बहुत शीघ्र ही तुम लोगों को और रुपये भेज रहा हूँ तथा बीच बीच में भेजता रहूँगा कार्य करते चलो अपनी जाति के लिए कुछ करो इससे वे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे पहले मिशनरियों के विरुद्ध चाबुक लेकर उनकी खबर लो तब समग्र जाति तुम्हारे साथ होगी साहसी बनो साहसी बनो मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरा करता है मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार से काय न बने सदा प्रति प्रीतिबद्ध विवेकानंद